देवी भागवत आठवां स्कंध देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन नारद जी ने पूछा महाराज देवी के आराधना रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं पूजा की क्या विधि है तथा कैसे कब एवं किस स्त्रोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक को मनुष्यों का उद्धार करती है भगवान नारायण कहते हैं परम विद्वान देवर्षि नारद जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो नारद यह संसार अनादि है इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है वह चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती हैं अतएव प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे यही उसका परम कर्तव्य है अब पूजा की विधि सुनो प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोघृत से पूजा होनी चाहिए अर्थात सोरशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे और ब्राह्मण को दे दे योग से मनुष्य दीर्घायु होता है तृतीया के दिन भगवती की की पूजा में दूध प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना चाहिए यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाए और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दे ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है षठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है सप्तमी तिथि के दिन भगवती का पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते नौमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मणों को दे देना चाहिए उस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है मुने दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए पूजन के पश्चात वह नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दे देता है उस पर भगवती जगदम्बा का परम संतुष्ट होती है मुनिवार द्वादशी के दिन पूजन में चिवड़े का महत्व है जो उस दिन भगवती को चिवड़ा भोग लगाकर ब्राह्मणों को बांट देता है उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती है त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दे इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है देवर्थ्य जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है उन्हें देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है जिस स्थिति में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है उसी वस्तु से उन उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है